तब कदम फिर वो कैसा हो जाता है अनुभूति में आ जाएगी तब कल्पित कल्पित ब्रह्म अधिष्ठान है उसका अवगम हो जाता दृष्टान स्वयं जलस्थो मुखे स्वयं दृष्टि तीरस्त स्वे तात्पर्य से तथा ता जलस्य अधमुकेश्वस्य तट पे खड़े हैं अधमुख अपना शरीर को नीचे देख रहे हैं जल में आप ये आस्था उस जलस्थ शरीर में है या तटस्थ ऊर्धमुखी शरीर में क्यों उसमें क्यों नहीं हो जाता उसकी क्यों उपेशा कर देते हो आप जैसे उसकी उपेशा करके आप इसमें ही आस्था रखते हैं उसी प्रकार से नाम रूप की उपेक्षा करते अपने सचार क्यों नहीं आता ये कह रहे हैं। देहे हे अधमुके अधोमुखे जलस्त स्वस्थ दृष्टि दिखाई देने पर भी थम उपेक्ष उसकी उपेक्षा करके तीरस्थ एवं देहे तीरस्थ शरीर में ही स्वे अपना शरीर में त्पर्य से उसकी आस्था बनी रहती तथा नीर अधमुके देह परिदृश्य माने उस जल में दिखाई देने वाला अधमुकी शरीर में दिखाई देने पर भी तत्र आदरम पर उसमें आदर पर त्याग करके तीरस्ते स्वदेह तीते ममत्विथा तथा तीरस्त अपन शरीर में उसकी विपरीत ममत बुद्धि जैसी होती है वैसे ही हम होना चाहिए संसार में अपना शरीर दिखाई दे रहा है ना, अपना मन बुद्धि हंकार आदि जो शरीर है कहा दिख रहा है संसार में दिख रहा है और जो दिख रहा है तो उल्टा है दिख रहा है समझना पे, कभी सीधा कुछ दिख नहीं सकता यहाँ जो दिखाई देता है सब उल्टा ही दिखाई देता है और आप उसको सीधा समझते हैं तीसरे गलती हो जाती धोखा खाते सर्वजन प्रसिद्ध दृष्टानतांतर माह अब जो सर्वजन प्रसिद्ध एक और निष्ठाओं को कथन करने जा रहे हैं सहस मनोराज्य वर्तमान में सदैव तुपेक्षा नाम रूपयो सहस्रश मनोराज्य आप प्रतिदिन हजारों मनोराज्य कर बाटते हैं पता ही नहीं चलता है मनोराज्य बैठे मन में कुछ चिंतन फाग हो गया वो चला फिर दूसरा आ गया इतने में हम बुलाए फिर आ गए हमने काम से भेज वापस हो गया फिर वहां बैठे फिर कुछ और चल पड़ा ये होते रुपा, चलते रहते दिन में पता नहीं चलता घंटे भर के अंदर कितनी सौ पारे मनोराज्य कर लेता क्या क्या कर लेकिन आपकी कमाल है आप किसी भी मनोराज्य पर आस्था नहीं रखते सबको भूल जाते सबकी उपेक्षा कर देते किसी मनोराज कोई कोई ऐसा मनोराज्य होगा जो दोबारा हो जाता होगा नहीं तो एक बार जो मनोराज हुआ हो, दोबारा होता नहीं इसलिए कहते देखो कि मनोराज्य वर्तमान वर्तमान शरीर में रहते निरंतर वर्तमान काम में भी हो रहा है फिर भी सदैव तप सद उपेक्षित है सदैव उसका सभी के द्वारा उपेक्षा की जाती है प्रकार उसी प्रकार से नाम रूप की उपेक्षा आवश्यक करना चाहिए संसार रूपी समुद्र में शरीर जो उल्टा पुलटा दिख रहा है झुट्टा दिख रहा है ऐसे मानते हुए ये असत्य रूप है इसे इसमें आस्ता न करता हुआ अपना जो सत्य रूप है सत्यन पदा का निरंतर चिंतन करना चाहिए प्रपंच वैचित्र दृष्टान्त प्रपंच की वही चीज़ है क्योंकि यो ये बाजार में हम भगवान ने क्या जो जिसकी चिंतन करता है भगवान उसको वैसे ही प्राप्त हो जाते है और हमने देखा जो लोग जिसकी इच्छा करके निरंतर उसकी चिंतन को भले बोले ना बोले सामने जिसको चिंतन करते हैं वो उनको प्राप्त हो जाता है उनको प्राप्त हो जाता है और एक विद्यार्थी हमने देखा हमारे विद्यार्थी था वो पहले से लिख देता था महामंडलेश्वर स्वामी एक पर उनके उनके शिष्यों के सामने से प्रचार किया हुआ और मैं करके उनके शिष्य ने एक पत्र लिख दिया था विद्यार्थी पढ़ने तो पत्र में आया महामंडलेश्वर स्वामी पत्र देने वाला अपने दे। तो दूसरा महामंड दूसरा नाम वाला ये कौन आ गया भाई फिर तो दिया मंडलेश्वर को दिखा कर दिया आसंगानंद दिखा करके दिया आशंगानंद उसको बुलाया आप कब से महामंडलेश्वर हो किस आश्रम के महामंडलेश्वर हो आ रहा है भविष्य में बनना चाहता था भक्तों के सामने बन चुका था लेकिन वास्तव में नहीं थी उसके पास लेकिन लाभ हुआ उसकी चिंतन से उसको बहुत जल्दी मानने शुरू हुआ आचार्य परिचा दिया उसके दो चार साल के बाद ही मामले शुरू तो तो <laughs> निर्णय ले लिया ना अपने नाम में भी लिखना शुरू कर दिया पहले से अपने में सब स्वीकार कर लिया जिससे जल्दी भगवान ने उसको दे दिया नहीं और चीजें पहले से नहीं लिखते थे विक्राम लिखते थे अपना व्रक्त मानते थे उनको थो थोड़ा देरी से मिला मिलता थे थे था जरूर आप लोग भी अभी से सोच जिसको का बनना होगा जो चाहते हो, अभी से चिंतन शुरू कर <laughs> है, है तो कोई फिर तो मिल जाएगा जल्दी फिर तो जल्दी मिल जाएगा सर्वे उपेक्षित है नाम रुपये आप सचिदान का चिंतन करोगे कहने का मतलब जैसे गद्यार के चिंतन करते प्राप्त होता है सचिदान के चिंतन करो तो उसी की प्राप्ति हो जाएगी प्रपंच वैचित्र्य दृष्टान्त माह प्रपंच की वैचित्रता में दृष्टांत क्षण मनोराज्यव अन्य अन्य था, था गुनर्ना व्यवहारो बहिस्त था मनोराज्य देखो क्षण क्षण भवत्य हर क्षण जाता है अन्य, था, अन्य था ये वो, पहले दोबारा नहीं होता दोबारा व्य ठीक सर बाहर का व्यवहार भी है जो एक बार गया दोबारा आता नहीं है आपके बचपन गई अब आ जाएगा वापस आप वापस दोबारा बच्चे बन नहीं सकते अभी जवानी में हो ये भी निकल जाएगा बढ़ा पाएगा वो भी निकल जाएगा मोरण दसा आ जाएगा वो भी निकल जाएगा, मर मरी जाएंगे कोई अवस्था नहीं आती। बीता हुआ, काल बीत गया बीत गया दोबारा आता नहीं इसे कहते हैं जैसे दृष्टांत तो दिवृत उसको दृष्टांत समझा रहे देखो न बाल्यम यौवन लभ्यम यौवन स्थागरे तथा मृतक पिता पुनर्नास्ती नया त्यवा गिन बाल्य में यौवन लभ्यौवन पहुंच गए तो अब बाल्य दोबारा लभ्य नहीं होता यौवन चाविर तथा अब बुढ़ापे में यौवन की प्राप्ति दोबारा नहीं हो सकती मरा हुआ पिता दोबारा जिंदा हो गया लौटता नहीं पुनर्नास्ती नयाते गतं दिनम कहने का तात्पर्य बीता हुआ दिन दोबारा लौटता नहीं है क्षणिक तो इस प्रकार से क्या निष्कर्ष निकला क्षणिक के अत भाषम तीन त्यजे ना इसलिए बड़े भाषित हो रहा द्वैतात्व तो जगत फिर भी उसमें सत्यत्व त्यागना है देख को छोड़ के भाग नहीं सकते शरीर को छोड़ के भागोगे? शरीर तो रहेगा कहा क्षण ध्वंस लौकिक है इस लौकिक व्यवहार लौकिक व्यवहार में मनोराज्य से क्या विशेषता है अर्थात कुछ भी विशेषता नहीं है इसलिए आता लौकिक जगत भाषित होते रहने पर भी तब करना क्या है हमें इसमें जो सत्य बुद्धि है इसे बुद्धि को क्या होना लौकिक उपेक्षा को, को लाभ इस लौकिक सारे व्यवहार में सत्यत्व ग्रहण करता है सत्यत्व को मिटाते हुए इसमें जो है उपेक्षा करने से क्या लाभ होगा इत्यास धी था उसे आप स्थिर हो जाएगी ब्रह्म बुद्धिया ब्रह्म विशेषि आप जो है स्थिर हो जाती है उपेक्षित लौकिके धी निर्विघन ब्रह्म चिंतने नटवत्मास्थायाव लौकिकम उपेक्षित लौकिके भी जब लौकिक बुद्धि की उपेक्षा कर देते हो निर्विघन ब्रह्मचिंत चिंतन में आपकी बुद्धि निर्विघ्नतापूर्व प्रवृत्त होती रहेगी जब भी बैठेंगे इधर उधर की बातें प्रपंच आते रहेगा नहीं तो भले प्रपंच पढ़ के आप आ जाओ यदि प्रपंच की उपेक्षा है आपके अंदर भयंकर व्यवहार भी करके आ गए हो बैठे हो बस जो विवार, विवार तो बस जब किए हैं व्यवहार उस व्यवहार में सत्यत्व नहीं तो चाहिए उस व्यवहार में सत्यत्व है सतत्व है तो उससे होने वाला लाभ और हानि सुख और दुख ये सारा आप पर असर करेगा आंद करके बैठोगे उसके लाभ का, का, तो उस होना गलत है कृत व्यवहार में सत्य नहीं है उससे चाहे उसका रिएक्शन कुछ प्रतिक्रिया कुछ भी, भी आपको प्राप्त हो जाए चाहे तो हानि हो चाहे लाभ हो अपमान हो या अपमान हो तो सबके आपके ऊपर तो कोई असर नहीं होता जैसे व्यवहार खत्म हुआ बैठ गए तो कोई फर्क नहीं वही वही वही वही वही इसलिए कहते हैं कि यदि आप इस लौकिक विषय व्यवहारों में सत्य बुद्धि को उपेक्षा कर देते हो तो निर्विघ्न ब्रह्म चिंतन दृष्टांत क्या आरोप नटवत कृत्रिम आस्थाया शरीर में हो जाता है, देखो कृत्रिम आस्था रखनी है इसमें सत्य बता था नहीं है, जैसे नटवत नट क्या है? कभी कुछ कभी कुछ कभी चैटिंग करता है उसमें टेम्पोर आशा बना हुआ रहता है अब मान लो इंस्पेक्टर चैटिंग कर रहा है उस समय उतने देर जब ड्रेस पहना है और कैमरा के सामने तो इंस्पेक्टर मानेगा और बाहर जाए सड़क में इंस्पेक्टर मार दिया चार थप्पड़ मारेंगे लोग पी लोग पीट देंगे उसको, जो। है, सिनेमा में ठीक अपने जगह पर सारे जीवनी ही सिनेमा हो जाए ये भी वेस्ट किया है हो गया तो फिर क्या फर्क पड़ता है अब वो एक्टिंग ठीक कर ना तब करना करना एक्टिंग एक्टिंग पड़ेगा एक ही व्यक्ति सारे पात्रता को निभा रहा है उसी पर आप भी जो भी मिलती करने के लिए वो करते ना जो, जो आपको करना पड़े वो आप करते रहे और उसमें उस, उस, उस पात्रों में आस्था कृत्रिम रखे अंकार को बढ़ने नहीं देगा ऐसे होकर महेश्वर महत बन जाए शंकराचार्य बन जाए प्रधानमंत्री बन जाए राष्ट्रपति बन जाए, सम्यक ढंग से होगा जैसे करना चाहता है बढ़िया बढ़िया करना चाहिए जनता देखिए उसको जो है तो नटवत कृत्रिम आस्था को लेकर सब लोग ही व्यवहार को निर्वाह कर सकते कोई आपत्ति बंगी बन जाओ रोसैया बन जाओ भंडारी बन जाओ कोठारी बन जाओ क्या जी करते एक्टिंग ही तो करनी है सिर्फ तो जहाँ है? है वही से शुरू करो जहाँ है जो भी मिला है इसी शरीर से एक्टिंग करना शुरू कर देना वो भी भगवान है अब तो तो तो इस इसके अनुसार जो भी हो सकता है इसको अब जहाँ यहाँ आने के बाद जितनी जानकारी प्राप्त हो सकती है जानकारी प्राप्त करो जिस पोजिशन में हो ग्रस्त हो वानप्रस्त हो ब्रह्मचर्य आश्रम में हो ब्राह्मण कहते वैशिशुद्र हो वन और आश्रम के मुताबिक जो भी आपको ड्यूटीज दिया हुआ है उसके शेयर से ठीक से करवाओ मन बुद्धि अंकार से करवाओं जितनी हो जितनी हो जाए वो तो पूरा तो किसी को हुआ नहीं आज तो संसार भगवान भी थक गए भगवान भी थक गए क्या करेंगे थके गए थके गए दोनों अब <laughs> भगवान के तो आरोप नहीं लगा क्या दोनों अवतार में भयंकर आरोप लगा राम अवतार में भी आरोप लगा कृष्ण अवतार में भी आरोप लगा आरोप कहा नहीं लगा लगता ही है तो दुनिया के साथ भले भगवान तो भी आपको तो आरोप पड़ रहा है परिपूर्ण कौन रहा गया शरीर है क्रियाएं हो रही है तो उसे कुछ देकर दुनिया देखने वाले का तमुगुनी दृष्टि है तो, तो दोषी देखेगा और क्या करेगा जब भगवान उसे क्या भगवानों से क्या फर्क पड़ना है कि तो भगवान ने भी त्रिगुणा शरीर तो, तो अपनाया हुआ है और दोष देखने वाले की दृष्टि पर निर्भर है रसुगुण तो अलग ढंग से देखा सतगुण तो भगवान के रूप में देखेगा इसे पूर्णतया कोई जान कर कुछ कर ही नहीं सकता ये में पूरा जान तब मैं ही तब क्या है पूरा जानते, जानते जानते जानते मरी जाएंगे कब करोगे कब इसे जितनी जानकारी है जहाँ है जैसा है कुछ तो रीति रिवाज परंपरा से होता है कुछ देख के होता है कुछ शास्त्रों से होता है कुछ सुन के होता है कुछ पढ़ के होता है अनेक प्रकार से जानकारी प्राप्त करके जितनी भी हो सके और उतनी जितनी जानकारी है उतना तो ठीक ठीक से करो ये नटवत्मा ज्ञान इत्या ज्ञान व्यवहार कैसे कर सकता सर्वपेक्षा कर दिया उस नाम रूप को ये आपने कारण व्यवहार खत्म हो जाएगा काम करना बंद कर देगा नहीं नहीं काम धंधा नहीं करेगा वो और क्या कर रहे इसीलिए नटवत्त आस्थायाम नवत करना पड़ेगा कृत्रिम आस्था को लेकर करना पड़ेगा करते रहना है अब जो शरीर जो कर्म करने शरीर कर्म बिना तो एक नहीं रह सकता, ना चाहो तभी करना भगवान ही तुका, तुम ना भी चाहोगे अर्जुन तेरे को करना पड़ेगा तुम करोगे भगवान कहते तुम्हें, तुम्हारे स्वभाव तुमसे करा देगा, नहीं देगा। तो अच्छे बैठेगा स्वभावस्थ प्रवृत्ति